शांति शांति ही ओम हम इस वेद ज्ञान की गंगा के अवगाहन में ये देख रहे थे हमें वेद की आवश्यकता क्या है हमारे पास वेद ना हो तो क्या नुकसान है और वेद हैं तो हमें क्या लाभ है हमने उसमें देखा कि जो काम हम करना चाहते हैं और सामने जिनसे हमको काम लेना है उन दोनों के संबंध बनाने में एक व्यवधान है कि जिनसे काम लेना है वो अनेक हैं और हमारे पास कौन सा काम किससे लेना है इसकी जानकारी नहीं है तो इस जानकारी को प्राप्त करना और उसका उपयोग करना इसको हमने देखा था कि ये धर्म है और ये धर्म जिस ग्रंथ में बताया गया हो ये व्यवस्था जहाँ पर बताई गई हो उसे धर्म ग्रंथ कहते हैं और इसीलिए हम वेद को धर्म ग्रंथ कहते हैं और इसीलिए उसको मानकर जो किया जाने वाला कार्य है वो धर्म है उसको वैदिक धर्म कहते हैं और यह धर्म क्योंकि सबके लिए सब परिस्थितियों में सदा किया जाने वाला है इसलिए इसको धर्म की कोटी में रखा जा सकता है रखा जाता है यदि ये, ये किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो तो ये इस कोटि में नहीं आएगा उसका एक ही तरीका है उसकी परीक्षण करके देख लें वो परीक्षण अनुकूल है तो परिभाषा मान्य है और यदि वो परीक्षण घटित नहीं होता है तो परिभाषा अमान्य है सबसे पूरे पहले मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता आचार्य मनु हुए हैं और उन्होंने हमारे लिए धर्म बनाया है कहाँ से कहाँ तक जन्म से मृत्यु तक प्रातःकाल से सायकाल तक व्यक्ति से समूह तक परिवार से राज्य तक हमारे जो व्यवहार हैं एक व्यक्ति का अपने प्रति क्या व्यवहार है वो प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने साथ क्या करे इसकी दिनचर्या वो अपने परिवार के साथ क्या करे जो अपने समाज के साथ क्या करे और अपने देश के साथ क्या करे आज क्या करे पूरे जीवन भर क्या करे ऐसे जो सबके उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको उन्होंने वहाँ उनका समाधान दिया है उनकी विवेचना की है और उनकी विवेचना करते हुए एक सुंदर पंक्ति लिखी है वो कहते हैं कि ये विवेचना सही है या गलत है ये विवेचना सही और गलत होने का कसौटी क्या है कौन व्यक्ति इस विवेचना को सही समझ सकता है सही कर सकता है सही बता सकता है उसका आधार क्या है इसके लिए मनु महाराज ने एक पंक्ति लिखी है और वो पंक्ति है अर्थ कामेशसक्ता धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञास मनाम प्रमाणम परम श्रुति वो कहते हैं कि संसार में मनुष्य के पास दो आकर्षण हैं जो विवेक पर प्रभाव डालते हैं बाधक बनते हैं और वो हमारी जो इच्छाएं हैं अर्थ कामे स्वशक्त अर्थ और कामना साधन और हमारी आवश्यकताएं इच्छाएं तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन साधनों का उपयोग करते हैं मूल चीज़ से धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो होने वाली चीज़ है वो है काम और अर्थ अर्थ के बिना साधन के बिना चाहे वो छोटा हो बड़ा हो भौतिक हो अभौतिक हो कैसा भी हो वो साधन के बिना हमारा कोई व्यापार नहीं हो सकता और कामनाएं जो हमारी साध्य बनेंगी उनको पूरा करने के लिए उपाय नहीं मिल सकता इसलिए हमें दो की इच्छा रहती है ताकि साधन मिले और जिसे हम साध्य समझते हैं उसका उपयोग कर लें उसका फल पा लें उसका हमको प्राप्ति हो जाए तो ये जो दो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमको अधिक आकर्षित करती हैं खींचती हैं अपनी ओर ले जाती हैं ये ठीक हों ये विकल्प के बीच में हैं बहुत सारे विकल्पों के लिए हमारे पास अर्थ है और बहुत सारे विकल्प के रूप में हमारे पास कामनाएं हैं और उन सब में जो उचित विकल्प है उसको चुनने का नाम धर्म है अर्थात धर्म के माध्यम से जब अर्थ और कामनाओं का उपयोग किया जाता है या प्राप्ति की जाती है वो परिणाम को देने वाले होते हैं और वो परिणाम है मोक्ष तो ये साधन है अर्थ और काम जो किया जाने वाला चाहा जाने वाला भाग है और उसके अनुकूल आचरण होने पर इनसे जो प्राप्ति होती है उसे हम मोक्ष कहते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो अर्थ और काम का ठीक उपयोग करने के लिए ठीक प्राप्ति करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है कि उचित और सही चुनाव करें उसको धर्म कहा तो मनु महाराज कहते हैं कि आप धर्म का उपयोग तब कर सकते हैं जब अर्थ और काम पर आपका नियंत्रण हो आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में हों आप साधनों की जो प्राप्ति है उसके लिए उतावले ना हो, उसको बहुत अधिक संग्रह करने वाले ना हो, किसी भी प्रयत्न से प्राप्त हो जाए ऐसे भावना वाले ना हो, तो इसलिए वो कहते हैं अर्थ कामेश असक्ताना असक्त और आसक्त आपको बताया था जो चीज़ से जुड़ाव हमारा हो जाता है और हम छूट नहीं पाते उसे आसक्ति कहते हैं और जिसकी हम परवाह नहीं करते जो चीज़ हमें आकर्षित नहीं करते उसे हम अ कहते हैं आसक्ति से रहित है असक्त है तो मनु महाराज ने इस पंक्ति में कहा है अर्थ कामेश्वसता नाम धर्म ज्ञानम जो व्यक्ति उचित मार्ग ढूंढना चाहता है सही मार्ग पर चलना चाहता है वो धर्म को प्राप्त करने की धर्म को जानने की इच्छा रखता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो कहता है कि अर्थ और कामनाओं के बंधन से रहित होना चाहिए अर्थात उसके अंदर वो चीज़ बलवान नहीं होनी चाहिए इच्छाएं बलवती नहीं होनी चाहिए यदि इच्छाएं बलवान हुई तो विवेक को आप तिलांजलि दे देंगे विवेक को अनदेखा कर देंगे निर्णय को प्रभावित कर लेंगे फिर आपको जो अच्छा लगता है वो चुनेंगे जो सबके लिए अच्छा है वो आप नहीं चुनेंगे जो सदा के लिए अच्छा है उसे नहीं चुनेंगे जो केवल अभी के लिए आपको अच्छा लगता है वही चुनेंगे इसलिए यहाँ पर एक शर्त रखी है मनु महाराज ने अर्थ कामेश्व असक्ताना अर्थात जो अर्थ और कामनाओं में आसक्त नहीं हैं ऐसे लोग ही धर्म की बात कर सकते हैं धर्म की बात सुन सकते हैं धर्म का व्यवहार कर सकते हैं तो धर्म का व्यवहार करने के लिए सही विवेक सही उचित ज्ञान करने के लिए हमारे को अर्थ और कामनाओं पर नियंत्रण करना होगा उनमें आसक्ति से दूर रहना होगा और उस समय जो हम विचार करते हैं वो विचार हमारे लिए उचित होता है ये कैसे प्रमाणित हुआ तो जैसे बताया था कि एक तो लिखा हुआ है कि ऐसा करो और करने पर पता लगा कि जो लिखा है वो ठीक है तो वो अर्थ कामनाओं से जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं और जब जो काम करते हैं तब वो ही काम हम करते हैं जो वहां लिखा हुआ है जिसे हम वेद कहते हैं और जो वेद में लिखा हुआ है हम वैसा करते हैं तब हम अर्थ और कामनाओं के बंधन से मुक्त होकर उस व्यवहार को करते हैं इसलिए किया जाने वाला जो व्यवहार है वो धर्म की परिभाषा में आ जाता है धर्म की कोटि में आ जाता है तो पहली पंक्ति कहती है अर्थ कामेशान धर्म ज्ञानम विधीयते जो मनुष्य अर्थ में और कामनाओं में आसक्त नहीं है फंसा हुआ नहीं है उनके द्वारा नियंत्रित प्रतिबंधित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है धर्म का परिचित हो सकता है धार्म, धर्म का उसके ज्ञान हो सकता है तो जो धर्म की जिज्ञासा है क्या उचित है इसके लिए अनिवार्य है कि आपने कोई निर्णय न किया हो जब अर्थ और कामनाओं में आसक्त होते हैं तब आप अपना निर्णय कर चुके होते हैं और जो निर्णय कर चुके होते हैं वो विवेक नहीं कर सकते इसके लिए एक बहुत सुंदर बात आचार्य चरक ने कही है मई वम तत्वम ही दुष्प्रापम पक्ष संशयात् जब आप किसी पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं तो निर्णय की परिस्थिति समाप्त हो जाती है उस समय विवेचना करना विचार करना व्यर्थ होता है इसलिए जो व्यक्ति संसार में अर्थ और कामों में आसक्त रहते हैं कोई उनको धर्म समझाना चाहे तो उनकी समझ से परे की बात है वो उनके न समझ का विषय है न वो उनकी समझ की योग्यता है इसलिए किसी व्यक्ति को आप धार्मिक कहते हैं और कोई व्यक्ति धार्मिक है तो उसकी सबसे बड़ी कसौटी है कि वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं है अपने विषयों में उसकी आसक्ति नहीं है वो न साधनों में आ है न इच्छाओं की पूर्ति में आ है तो ऐसा जो व्यक्ति है जो अर्थ और कामनाओं से उठा हुआ है परे है अछूता है वो व्यक्ति धार्मिक हो सकता है उसकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है धर्म के विषय में जो बंधन से रहित है तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा अर्थ कामे शक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयती हाँ वो धर्म को प्राप्त कर सकते हैं उनके अंदर धर्म प्राप्त करने की विवेचन करने की योग्यता है और जो बाद की पंक्ति है उसमें कहा गया है धर्मम जिज्ञास प्रमाणम परमम श्रुति और जो धर्म जानना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण है श्रुति यहाँ तीन चीज हैं तीन शब्द हैं एक परम है एक प्रमाण है एक श्रुति है परम का अर्थ होता है अंतिम परमम च दैवतम वो परम देवता है तो वो जो परम देवता है अर्थात उससे आगे कुछ नहीं है वो परम आश्रय है आलंबन है परम आलंबन है तो वो अंतिम है उसके बाद कुछ नहीं है तो यहां पर कहा है कि परम जो विशेषण है प्रमाण का प्रमाण कहते हैं जिससे कोई चीज़ सही साबित होती है क्योंकि संस्कृत साहित्य में प्रमा शब्द का अर्थ है ज्ञान और प्रमाण है ज्ञान का साधन ये चार शब्द हैं वैसे तो पारिभाषिक हैं लेकिन सुनने में कोई बुराई नहीं है प्रमा ज्ञान को कहते हैं प्रमेय जिस वस्तु को जानना है उसको कहते हैं प्रमाण ज्ञान का साधन होता है और जानने वाले को प्रमाता कहते तो जो जानने वाला है वो जानने योग्य वस्तु को जिस साधन से जानता है उस साधन का नाम प्रमाण है तो ये कहते हैं प्रमाणम परमम तो परम प्रमाण है परम परम प्रमाण अंतिम प्रमाण की बात की जा रही है अर्थात धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है अधर्म क्या है और अधर्म क्या नहीं है इसको जो अंतिम रूप से बताने वाला ग्रंथ है अंतिम रूप से बताने वाली जो पुस्तक है उसको श्रुति कहा है उसको वेद कहा है. वो कहते हैं कि धर्मम जिज्ञासमानानाम जो धर्म को जान रहे हैं जानना चाह रहे हैं जानने के लिए यत्नशील हैं उनके लिए परम प्रमाण है श्रुति परम प्रमाण है वेद अर्थात वेद ने जो बात कही है वो धर्म के लिए सर्वोपरि है क्योंकि वो सबके लिए सदा के लिए सब स्थानों के लिए लाभदायक है इसलिए धर्म उसका नाम है जो प्रत्येक मनुष्य क्या प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु के साथ व्यवहार करने में जो सर्वोत्तम उपाय है जो सर्वोत्तम साधन है हम उसे धर्म कहते हैं उसे शास्त्र धर्म कहता है उसे धर्म कहा गया है इसलिए एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है आप बहुत सारे धर्म गिनाते हैं ये इस्लाम धर्म है वो कुरान को मानता है कुरान उसका धर्म ग्रंथ है खुदा उसका ईश्वर है और पैगंबर वगैरह उसके गुरु हैं और उसके अनुसार व्यवहार करना उसकी धार्मिकता है ये धार्मिकता उस कसौटी पर है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसको कोई भी कभी भी पालन करके देख ले और वही परिणाम उसको मिल जाए इसी तरह ईसाई है वो एक धार्मिक व्यक्ति है ईसाईत उसका धर्म है बाइबिल उसका धर्म ग्रंथ है ईसा उसका गुरु है और वो उसका प्रभु जो है वो उसका भगवान है तो ये चीज़ें हमको एक दूसरे से जोड़ रही हैं बता रही हैं कि कौन किस से संबंधित है इसी परंपरा में वेद से बताई गई बातों को मानने वाला व्यक्ति या वेद के बातों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो धार्मिक कहता है अपने आप को उसका विशेषण है वैदिक धर्मी अर्थात वेद के द्वारा जो बताया गया धर्म या विचार है उस धर्म को जो स्वीकार कर रहा है उसे वैदिक धर्मी कहा गया है तो इसलिए वेद क्या है वेद धर्म को जानने का परम प्रमाण है कसौटी है और उसको कौन जान सकता है जो अर्थ और कामनाओं से इच्छाओं से ऊपर है उनको नियंत्रित कर सकता है इसलिए मनु महाराज ने कहा अर्थ कामे श्वसक्तानाम, धर्म ज्ञानम विधीये धर्मम जिज्ञास मनाम प्रमाणम परम श्रुति शांति बह शांतिषधय शांति वनस्पतः शांतिर्विश्वेवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिरव शांति श्या शांति sha